एक होता है सीखना दूसरा होता है करना तीसरा होता है अनुभव सीखने में परिश्रम है करने में परिश्रम है लेकिन अनुभव में कोई परिश्रम नहीं कोई गलती का डर नहीं तो संसार के भोग के लिए सीखना पड़ता है संसार की वस्तु पाने के लिए करना पड़ता है लेकिन परमात्मा का अनुभव सबको सहज में हो सकता है सबसे सरल में सरल परमात्मा का अनुभव है लेकिन उधर रुचि न होने के कारण करने में और सीखने में इतने बाहर भटक गए हम इतना मन और बुद्धि बिखर गया तुच्छ हो गया कि जो सदा चमचमाता परमात्मा है उसका पता ही नहीं हाजरा हजूर जागंदी ज्योत बोले कब जलेगी बोले आदि सत्य सृष्टि के आदि में वो सत्य ज्ञान स्वरूप ज्योतिश्वर की थी सबके साथ जुगाती सत्य जुगो से सत्य थी है भी सत्य अभी भी सत्य है से भी सत्य उसी अनुभव से मुख मोड़ने के कारण सब कुछ सीखने के बाद सब कुछ करने के बाद भी लोग बिचारे दुखी हैं, अशांत हैं, खिन्न हैं और अंत में दुर्दशा बुढ़ापा कर लेता है एक संत के सामने घटित घटना एक बड़ा अच्छा प्रसिद्ध आदमी था बहुत लोग मान करते थे फिर क्या हुआ कोई बुखार बुखार आ गया और इंजेक्शन लगे और रिएक्शन हो गया वो आदमी पागल हो गया गांडो थे गए पागल हो गया तो जो फार्मर जो किसान अपना जमीन जागीर का मालिक था और भैंसे बांध उसके नौकर बांधते थे वो पागल होवे शोर बकोर करे मारपीट करे तो उसको पैर में जंजीर और हाथ में हथकड़िया डाल के जहां भैंस बांधते थे वहां बांध रखते थे और ठीकरे में खाना दे देते दे थे ये देखी हुई घटित घटना है लालजी महाराज की महाराज ने मेरे को बताया कल ही बताया ये शरीर का क्या भरोसा है कितना भी सीखा एक तेज बुखार आया तो गड़बड़ कितना भी पाया जरा सदम निकल गया तो पराया हो गया लेकिन अनुभव सहज में होता है बचपन गुजर गया उसका अनुभव है बचपन गुजर गया उसका अनुभव है दुख गुजर गया उसका अनुभव है सुख गुजर गया उसका अनुभव है अनुभव का अनुभव करना सब के हाथ की बात है लेकिन सब सीखना सब प्रधानमंत्री हो संभव नहीं सब कलेक्टर हो संभव नहीं सब कलेक्टर को तो क्या जो पढ़ते हैं हर साल बच्चे ढाई लाख बच्चे कलेक्टर होने के लिए भर्ती होते है फिर छटते छटाते कुछ कम होते होते आखिरी में परीक्षा में पास होने के बाद भी छे सौ लोगों को नौकरी मिलती है ढाई लोग की तो ढाई लाख की तो भर्ती होती और छह सौ कलेक्टर रिटायर होते तो उनकी पोस्टिंग होती दूसरों की लेकिन यहां तो जितने भी अनुभव के लिए भर्ती हो जाएं उतने का अनुभव अपने साथ है पास है संसार की वासना और भोग में दो व्यक्ति भी बराबर नहीं हो सकते लेकिन परमात्मा का अनुभव करने में हम सभी बराबर हो सकते कोई कहीं सोया है कोई कैसा है लेकिन नींद में सबका एक जैसा अनुभव होता है और मरना भी सबका करीब करीब होता ही है एक जैसा ही निमित्त चाहे कुछ भी हो लेकिन मर जाते हैं सभी कोई 25 साल जी के मरे तो कोई 50 साल के 500 साल जी के मरे तो जिस शरीर के लिए करना है और सीखना है वो मरने वाला है लेकिन फिर भी कोई नहीं मरता है उसका अनुभव है अपनी मृत्यु कभी नहीं देखी जो मर जाता है वो मैं नहीं होता मूर्खता से मान लेते हैं मैं तो मर जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा तभी भी शरीर मरता है सुखी होने वाला रहता है ये अनुभव की बात है हाय रे हाय में तो मर गई मर गई मर गई मर गई करते करते पैंतीस साल से जी रही है नहीं पे तो मरीज जाओ तो पी निरा सुखी थे ये। तो मरिया पी पोच हो अर्थात तुम मिटते नहीं ये तुम्हारा अनुभव है कई लोग खांसी आती है तो कफ निगल जाते बहुत नुकसान होता है कफ आ जाए गले में तो निगल जाने से बहुत नुकसान होता है बड़ी मुश्किल से तो प्रकृति कोलेस्ट्रोल अथवा जो भी खून में है कचरा उसको निकाल के कफ के रूप में बाहर फेंकती है फिर डालो तो कितने 24-36 घंटे का प्रोसेस फिर अंतों में इधर उधर गुजरना पड़ता है तो इस सत्संग में तो भगवान की प्राप्ति के साथ साथ सारा ज्ञान भी मिलता जाता है जैसे एकादशी के दिन भोजन करना पाप माना गया है क्योंकि उस दिन भोजन करने से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होगा मन और इंद्रियां भी नीचे के केंद्रों में आती भोजन करना तो मना माना गया है लेकिन कोई आ जाए मेहमान और बोले मेरे को तो भूख लगी बोले आज एकादशी है राम राम बोले मैं एकादशी नहीं करता हूँ बोले आप नहीं करते हो लेकिन आपको अन्न खिलाना भी पाप है खाना तो पाप है खिलाना भी पाप है आप नाराज हो जाओगे तो हो जाओ लेकिन हम चाहते हैं कि आप और हम नरक में ना पड़े आप और हम ईश्वर के अनुभव का अधिकार नाश ना कर लें ले तपश्चर्या पावनाणी मनीषा यज्ञ दान और तप इससे बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि में परमात्मा का अनुभव सहज में हो जाता है निर्मल मन जन सोमोहि पावा जिसका मन निर्मल हो जाता है ज्यो ज्यो संसार के भोग चाहता है त्यों त्यों आदमी मलिन होता है और ज्यो जो भगवान के अनुभव के लिए चलता है त्यों त्यों निर्मल होता है आप अपना कर्तव्य करो तो ईश्वर और गुरु का कर्तव्य अपने आप फलता है और अपने कर्तव्य से आप मुकर जाओगे तो ईश्वर और गुरु की कृपा और कर्तव्य बह जाता है हमने देखा जो साधक तत्परता से सेवा करते उनके चेहरे पर रौनक उसका अनुभव अच्छा आता है और जो कुछ कोई गिने गिनाए दिखावटी समय पास करने के लिए आश्रम में आ गए तो उनके चेहरे पे भी साढ़े बारह बजे होते हैं। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर अपनी करनी से हम भगवान और गुरु के अनुभव के निकट हो जाते और अपनी विकृति से भगवान और गुरु के अनुभव से दूर हो जाते आपको आगे चल के पता होगा आप पता चलेगा कि जो भगवान का अनुभव है गुरु का अनुभव है मेरा भी अनुभव वही है तो जहाँ भगवान शिव भगवान नारायण माँ जगत अम्बा भगवान कृष्ण और भगवान महावीर बुद्ध और भगवान राम कृष्ण भगवान लीला शाह जी अब भगवान कहे चाइना कहे लेकिन जहा पर वे आसीन हुए हैं आप भी वहीं आसीन होने के अधिकारी हैं व्यासपीठ पे बैठने के अधिकारी सभी नहीं है लेकिन व्यासपीठ पे बैठने के बाद भी वो अनुभव नहीं हुआ तो अभी कथाकार है संत नहीं हुए जब अनुभव में हो गए तब वो संत हो गए तो वो अनुभव आप सुनने वाले कर सकते हैं। कितनी ऊंची बात आप लोग राम जी नहीं हैं और मैं वशिष्ठ जी नहीं हूँ लेकिन जो वशिष्ठ का अनुभव था वो मेरा अनुभव है तो जो राम जी का अनुभव है वो आपका अनुभव है तो वह शिष्ट और राम जी का एक ही अनुभव हो जाता है आप जनक राजा नहीं है और मैं अष्टावक्र नहीं हूं लेकिन अष्टावक्र मुनि को जो अनुभव था वो मेरा अनुभव है जनक राजा का अनुभव जो था वो आपका हो जाए तो जनक राजा का और अष्टावकर का एक ही अनुभव हो जाता है सत्य एक ही होता है इसलिए सत्य की अनुभूति एक ही प्रकार की होती हाँ सत्य तक पहुंचने के तरीके कई होते हैं कोई कर्म योग से जाए कोई भक्ति योग से जाए कोई ज्ञान योग से जाए लेकिन कर्म योग वाले को भी भक्ति का रंग होता है भक्ति योग वाले को भी कर्म तो होते हैं ज्ञान योग में भी लेकिन इसमें तीनों में विघ्न ये होता है कि जो भक्ति करें और संसार का सुख चाहते हैं कर्म करके भी संसार का सुख चाहते है ज्ञान पाके भी संसार का सुख चाहते वे बेचारे भटक जाते लेकिन जो परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, वे ईश्वर को तो पा लेते और संसार की चीजें उनकी दास बनकर उनके पीछे पीछे चलती कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर एक ब्राह्मण पूजा करता प्रार्थना पूजा के बाद भीख मांगता था ही, ही, ही। तो उसकी पत्नी एक दिन जोर से हंस पड़ी बोले क्यों हंसी थी बोले ऐसे बोले नहीं फिर बता बोले मैं नहीं बता सकती आप मानोगे भी नहीं मैं नहीं बता सकूंगी वो पन से पानी भर के गर्भवती स्त्री आ रही है वो तुमको बता देगी वो गया तो गर्भवती स्त्री आ रही थी उसने बोला तुम्हारी पत्नी क्यों हंसी वही पूछने को आ रहे हैं, मुझे पता है लेकिन अभी समय नहीं मैं घर जाऊंगी प्रसूति होगी बच्चे को जन्म दूंगी और मैं मर जाऊंगी मेरा समय आ गया और फिर इसी जंगल में पास वाले गांव के पास वाला जो फॉरेस्ट है जंगल है वहां में हिरणी बनूंगी और मेरे को चल होगा ये निशानी तुम देख लेना तीन साल के बाद मैं तुम्हारे गांव में जन्म लूंगी और सोलह साल की होंगी तो मेरी बरात निकलेगी शादी हो जाएगी बस शादी के दूसरे दिन तुम आ जाना ब्राह्मण इंतजार करता रहा हिरणी भी देखी कन्या भी फलाने के घर आई देखी जब शादी के फेरे फिर ली तो पहचान लिया के वो ही भाई है वो ही भाई है वो ही। छे जे पानी ने आवती थी थई अबे फेरा फरी लेवा दो एने फेरे फेरे दूसरे दिन बहन जी पहचाना बोले हाँ तुम्हारी पत्नी क्यों हंसती थी इसका उत्तर सुनो के करने की और जानने की भोगने की वासना से भीख मांगते रहते भगवान की भक्ति के बाद भी पूजा पाठ करके अनुभव अगर चाहते तो तुम्हारी पत्नी नहीं हंसती लेकिन पूजा पाठ करके तुम संसार की भीख मांग रहे थे तो संसार तो क्या है देखो हुई मैं पानी भर के आ रही थी प्रसूति की पीड़ा सही और शरीर मर गया तो शरीर ने भोगा उसकी क्या कीमत मजा लिया गरेणा पेड़ा तो क्या कीमत मर गई थे हमें करके और दुनिया का जान के कुछ भी नहीं मिलता जन्म मरण और दुख मिलता है फिर मैं हिरणी हुई तो जन्म के वक्त भी दुख लिया मैंने अभी मैं किसी की कन्या हुई और फेरे फिरे और शादी करके फैलाने की पत्नी हुई लेकिन वो देख ले जिसकी पत्नी हुई वो कौन है बोले वो तो जिस छोरे को तुमने जन्म दिया था वही अभी एक उन्नीस साल का और तुम सोलह साल की बोले तुम जान गए ना जिसकी जिसके साथ प्रीति होती है उसी को पाने के लिए वही करने के लिए जीते जी तो जख मारता है मरने के बाद भी देखो मैं कैसे फेरा फेरी और अपने प्यारे पुत्र को पति के रूप में पाया तो हमारा भाई था और वो तेरी पत्नी मेरी बहन थी हम तीनों का एक दूसरे के प्रति इतना लगाव है कि जन्मते रहते मरते रहते और कुछ बनते रहते अनुभव के बिना भटकते रहते अपन अनुभव नित्य अपने साथ है और करना और पाना अनित्य है बदलता रहता है जो तुमने किया और जो पाया उसको तुम साथ में रख नहीं सकते और तुम अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसका बस अनुभव कर लो जिसको रख नहीं सकते उसकी ममता और मुंह छोड़ दो बस इतना ही हो गया तो बस आप बुद्ध बन जाएंगे आप महावीर बन जाएंगे आप कबीर बन जाएंगे आप लीलाशा बापू बन जाएंगे आसाराम बापू बन जाएंगे बिल्कुल सीधा सारम गणित है ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है लेकिन संसार के चिंतन ने संसार की वासना ने और संसार के लिए करने ने ईश्वर प्राप्ति को कठिन बना दिया वासना पूर्ति करना सबके बस की बात नहीं है लेकिन वासना छोड़ना सबके हाथ की बात है राजा बनना है फलाना मकान बनाना है ऐसा करना है ऐसा बनना है तो उसमें तो उद्योग चाहिए प्रारब्ध चाहिए वातावरण चाहिए लेकिन इन सब की इच्छा नहीं है मैं इनके बिना भी था हूं और रहूंगा उस आत्मा में आने के लिए कोई मजूरी नहीं चाहिए बड़े सेट बन गए प्रसिद्ध हो गए लेकिन जरा सा बुखार है तो पागल हो गए और भैंस बांधते वहां बेचारे को मान दिए रूम में पछाड़ पछाड़ करते बाथरूम के बारने तोड़ते तो फिर भैंस को जहां मानते थे वहां मान दिए जिसने पैसे कमाए शरीर बना सेठ कर रहा जब मर जाता है तो उसकी हड्डियां भी उसके घर में रखते क्या तुम्हारा का तुम्हारा गर्मा नहीं रहे बोलो आज से संसार 60-70 साल हो गए कान बहरे होने लगेंगे आंखों को कम दिखने लगेगा कुटुंबी भी, भी, भी बोलेंगे कि अब एक पड़े रह तो ठीक नहीं जाए तो हारू कौन कौन कौन किसका है कौन शिवा है ईश्वर कोई कोई थी। छे है। है केम तुम तुम्हारा संसार में चमक है और लोगों को स्वार्थ है तो तुम्हारी खुशामत करेंगे चमक नहीं है तो तुम कौन से कोने में जो पार्टी के हारते हैं तो फिर उनके चमचे गायब हो जाते जो पार्टी का राज्य होता है उनके तो लोग बहुत वाह वाले हार जाते हैं और जो पार्टी हारती है तो उन्हीं के लोग बोलते हैं इन्होंने ऐसा करा उन्होंने ऐसा करा उन्होंने ऐसा करा हमारा ध्यान नहीं रखा इधर ऐसा नहीं करा वैसा ही नहीं करा सब हो जाता है ये तो अनुभव है कि संसार स्वार्थ का है और ये भी अनुभव है कि संसार की वस्तु छूट जाती है और ये भी बुद्धि बुद्धिपूर्वक समझ सकते कि शरीर भी हमारा नहीं था नहीं है नहीं रहेगा ये मां बाप के रजवी रेखा दिया हुआ है अन्न जल फल खाके बढ़ रहा है बदल रहा है कभी बीमार कभी तंदुरुस्त हो रहा अंत में मरने वाला है हे महाराज महाराज पानी का गिलास ले आना महाराज एकांत कुटिया में जंगल में थे देखा कि युवराज है अभी इसको पता नहीं कि संतों के आगे कैसा व्यवहार करना चाहिए दयालु संत ने पानी दिया बोले महाराज मुझे पहचानते बोले तेरे को पहचानता हूं तेरे बाप को भी पहचानता हूँ तेरे दादा को भी पहचानता हूं मैं सारी दुनिया को पहचानता हूं बोले महाराज ये कैसे बोले एक बूंद पिता की वीर उससे तुम्हारी यात्रा शुरू हुई और को से तुम्हारी यात्रा खाक से पूरी हो जाएगी ऐसी कितना कर लिया, पालेगी धिकार है उनको कि ये पाने के बाद घमंडी करते जिससे पाया जाता उसका अनुभव नहीं करते उनको धिक्कार महाराज की करुणा और ज्ञान संपन्न वाणी देखकर और दर्शन के प्रभाव से युवराज का घमंड अब जिज्ञासा में बदला और फिर रोज आता नम्रता से महाराज के चरणों में बैठता तब असली ज्ञान मिला नहीं तो सूचना इकट्ठी किया था उसी का घमंड था मैं इतना पढ़ा हूं मैं ग्रेजुएट हूं मैं राजकुमार हूं मैं क्या हूं इसका पता ही नहीं बुद्धि में जो संस्कार पढ़ते हैं वो डिग्रियों के ऐसा अपने को मान लेते हैं हमें सेठ चाहिए हमें नौकर छे हमें दुखी चाहिए हमें सुखी छे हमें मादा चाहिए मंदवार शरीर का है सुख मन में आता है दुख मन की वृत्ति है सेठ और नौकर ये बुद्धि में पड़ा हुआ है ये सब बदल जाता है लेकिन फिर भी जो नहीं बदलता है वो अनुभव नित्य रहता है क्या ख्याल है मार दो बोता क्या है थोड़ी तड़प बढ़ा दो बस प्रभु अब तेरा अनुभव करना है तो मेरी बताता हूं अगर लग जाओ तो एक साल में परमात्मा का अनुभव हो जाए एक साल में रोज़ साढ़े तीन चार घंटे बस ओम ओम माधुर्य ओम ओम अनुभव मेरा परमात्मा अनुभव जागृत हो शांति जागृत होठ में बोलते जाओ ओम ओम आनंद आंख खुली रखो एक तरफ एक जब भगवत सुख जागृत होगा तो संसार के सुख की वासना फीकी हो जाएगी ओम आनंद ओम ओम आनंद होठ में बोलते जाओ हृदय कमल में भगवान का आनंद उत्पन्न होने दो ओ भीतरे भीतर होठों में मधुर आनंद मधुर अनुभव मेरा हृदय द्वार खुल्ला है हे मधुर आनंद देवा तो अनुभव स्वरूप है मैं करने और जानने में तबाह हो गया था अब मैं अनुभव में डूब रहा हूं ओम ओम परमात्मा अनुभव अमर वेला अमृत वेला ईश्वर अनुभव मधुर शांति संसार की चीजें दूर हटो ए संसार की तू तू मैं मैं धिकार है तुम्हें बस मैं भगवान का भगवान मेरे भगवान अनुभव स्वरूप है और मैं उनमें शांत हो रहा हूं मैं उनमें एक हो रहा हूं आ जोइे तेज जो ये कहीं नी जोई तू जाओ ये सीखूं वो सीखूं कुछ नहीं जानना है जिससे जाना जाता है उसी प्रभु में आना है बस अस्तो असत्य वासनाओं से असत्य आकर्षण से अब मैं सत्य अनुभव के तरफ गमन कर रहा हूं तमसो सो मा ज्योति गया अंधकार से अब मैं आत्म प्रकाश की तरफ अनुभव प्रकाश की तरफ जा रहा हूं मृत्युमाम अमृतम मरने वाले शरीर में मैं मान रहा था अब अनुभव स्वरूप आत्मा में अपनी मैं को एकाकार कर रहा हूं ओम ओम गुरु ओम ओम भाला ओम ओम प्यारे प्रभो ओम ओम अनुभव स्वरूप देवा बस हृदय पूर्वक एकाकार होते जाओ कठिन नहीं है सचाई से करते जाओ ईश्वर की कृपा बरस रही है वो चाहते हैं तुम्हें अपना अनुभव करने को। इसीलिए तुम आ पाए हो। संसार संसार में कब तक पचोगे बेटे? संसार भगवान के पिता दशरथ जी को भी बचाता है दुख देता है तो दूसरों को क्या सुख देगा यह दुखाले संसार का आकर्षण छोड़ो भगवान का आकर्षण जगाओ तो भगवान भीतर ही भीतर बैठे बस तुम्हारा और भगवान का रत्ती भर भी दूरी नहीं है वाला ओम ओम प्रभु ओम ओम गुरु ओम ओम आनंद देवा ओम ओम इष्ट देवा प्रभु देवा माधुर्य देवा अनुभव देवा इतना सरल था मुझे मालूम न था तू मेरा आत्मा था मुझे मालूम न था ओम प्रभु ओम वहला शाबास एवो दी एवो दी बुलावी ने तारा मारू उत्तम साधक बजारू चीजे खाके चटोरे नहीं बनते शिविर के समय उत्तम साधक तो आत्मरशी पीकर पवित्र आत्मा बनते हैं। उत्तम साधक तो आत्मरशी पीकर पवित्र आत्मा बनते हैं ओम ओम आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ध्यान करने की कोशिश न करना हाँ ध्यान करोगे तो मन भागेगा आंखें बंद करोगे तो उलझ जाओगे वाल करता जाओ नहीं जब करता जाओ होठों से जब करते जाओ जपात सिद्धि जपात सिद्धि जब करते जाओ तो अनुभव में सिद्धि मिलेगी संशय संशय न करो ओम ओम प्रभो ओम, ओम, ओम, ओम। मीसो तो गांडा एना ने, ने वहल करता जाओ प्रार्थना करो के किरु हृदय केवीभूत थतुदे अरे अभाग मन संसारे तो प्रभु नू वो न थी प्रभु सीखतो न थी। संसार नी जाने भूली गयेना जन वाला मनरा हो आनंद स्वरूप छे वो मेनो स्वाभाविक नाम छे तुकार महाराज कहते हे hey, प्रभु अब तुम कहा जाओगे गुरु ने तो तुम्हारे नाम की चोटी मेरे हाथ में दे दी <laughs> चोटी पकड़ी तो कहा जाओगे <laughs> गुरु ने सिखा दिया फिर प्रभु की चोटी पकड़ा दी अब तुम कहा जाओगे हे आनंददेवा हे पांडुरंगा हे माज विठला संसार का बहुत सुन लिया बहुत देख लिया बहुत भोग लिया जिससे सुना जाता है जिससे देखा जाता है जिससे भोगा जाता है उसके अनुभव में डूबना है ओम ओम अनुभव स्वरूपा ओम ओम आनंद रूपा मधुरम, मधुरम, मधुरम, मधुरम, मधुरम मधुरम, मधुरम मधुरम, गमनम हृदय मधुरम चरित्र मधुरम वसनम मधुरम वन मधुरम चलित मधुरम भ्रमित मधुरम मधुराधि अखिलम मधुरम निखिल मधुरम हे आत्मदेव तू मधुर स्वरूप है तू अनुभव स्वरूप है तू मेरा सगा साथी सच्चा साथी मेरा आत्मधे होकर बैठा था मुझे मालूम न था रेणु मधुरो रेणु मधुरा पानी मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम व्याख्यम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम हे मधुर आत्मदेव हे मधुर कर्ण कृष्णदेव तू सब को हृदय में बैठकर कर कर्षित आकर्षित और आनंदित करता है मैं तुझ में शांत हो रहा हूं मेरे सीखने और करने की चेष्टा मुझे परेशान कर रही थी अब मैं अनुभव में गोता मारने को तेरे शरण आ रहा हूं अंतर्मुखो राहु प्रभु बीते मधुर पीत मधुर मधुर सुप्त मधुर रूप मधुर दिखा मधुर अखिल मधुर निखि मधुर मधुराधिपति पक्षियों की चिंचिहाट और किलोल में तेरी मधुरता आत्मदेव सूर्य के सूर्योदय की सुवर्णमय मधुरता में और की चांदनी में तेरी मधुरता अमृत छिटकने की माँ में वात्सल्य और पिता में अनुशासनिया तेरी करुणा वरुणा मधुरता है देव तू प्राणी मात्र का सुहृद है ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती है सलीलम मधुरम कमलम मधुरम मधुरा दिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम सुमरणम मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम शमितम अखिलम निखिलम मधुरम शमित मधुर मधुरा दिपते अखिलखि गोपाधुरा गावराधुरा सृष्टिमधुरा दलित मधुर फलित मधुर मधुराधि पते अखिलम मधुरम जिसकी प्रेम की आंख खुली है उसे तेरी सृष्टि में मधुरता दिखती जिसकी वासना की ही आग जगी है उसे भोग वासना और अहंकार की बिलपटों में तपना पड़ता है जिसे भक्ति योग ध्यान योग ज्ञान योग लय योग हठ योग भाव योग जो भी मिलता है उससे तेरी मधुरता का रसपान करने का सौभाग्य मिलता है परमेश्वर मारा वालुड़ा मेरे पिया ओम आनंद ओम माधुर्य ओम शांति ओम ओम अनुभूति। एक होता है करना पाना और दूसरा होता है जानना अनुभव में खोना करना और पाना माया में होता है मिथ्या होता है जीव को फंसाने वाला होता है जानना और अनुभव सत्य होता है जीव को मुक्त करता है दुखों से एक ही झटके में मुक्ति दिलाता है क्रोधाया क्रोध करोगे काम आया काम में गिरोगे मोह आया मुंह मो संयुक्त करोगे तुम तो माया में फंसोगे काम आया उसको जानो क्रोध आया उसको जानो मोह आया उसको जानो अहंकार आया उसको जानो चिंताएं उसको जानो दुख आया उसको जानो सुख आया उसको जानो और फिर ये आने जाने वालों को देखने वाले में अनुभव अनुभवि तुम्हारा मंगल हो जाएगा तुम्हारे मंगलमय दर्शन से दूसरों का पाप पापताप मिटेगा तुम्हारी मंगलमय वाणी से दूसरों का अज्ञान अविद्या मिटेगी दुख शोक और चिंताओं से समाज भी निर्मुक्त होगा करना और पाना बहिर्मुख करता है माया में ले जाता है जानना और अनुभव में एक होना अंतरमुख करता है परमेश्वर से मिलाता है के बाहर के भूली जवाती जो बले लाखों किताबों सामी भूली जवाती छो भले लाखों किताबों शांत दी जोयु न जोयु छो बने जो एक याद ही आप लाखों किताबें भूल जाए तो कोई परवाह नहीं लाखो देखा हुआ अनदेखा हो जाए तो कोई परवाह नहीं लेकिन जिससे देखा जाता है जिससे पढ़ा जाता है पढ़ना तो भूल गए लेकिन पढ़ा जाता है जिससे वह अनुभव है अभी भी है। देखना तो भूल गए लेकिन जिससे देखा जाता है वो अभी भी साथ में करना और पाना जीव के ऊपर इतना माया का प्रभाव है कि जिससे किया जाता है पाया जाता है उस प्रभु को ही भूल माया का गुलाम हो जाता है मरते समय बेटे का क्या होगा पत्नी का क्या होगा संपत्ति का क्या होगा पाउंड का क्या होगा डॉलर का को क्या होगा थिंक अबाउट नौते हैं ओ, समय मौत किसकी होती है अकेले में मरना चाहिए और रोज अकेले में मरने का अभ्यास करो तो अमर हो जाओगे एकाकी आकी यतचित निराशिर अपरिग्रह एक होकर आशा तृष्टाओं को छोड़कर सुख साधन के परिग्रह को छोड़कर अपने में बैठो अनुभव में बैठो स्वभाव विजय शौर्य औदा ने पूछा हे केशव बहुत ऊंची बात बहुत सार बात संसार में सबसे ज्यादा बहादुरी कैसे संसार में सबसे बड़ा काम शुरता का का काम कौन सा है और जो काम करने से सारे काम सफल हो जाते और जो काम छोड़ छुण, छोड़ने से सारे किए करे कार जीव के लिए मुसीबत होती ऐसा कौन सा करम जो कर्म करने से सारे किए न किए कर्म सब सफल हो गए उसके नहीं भी किया तो भी उसका कुल सफल हो जाएगा माँ बाप का जीवन सफल हो जाएगा और ऐसा क्या है कि जो न करने से सारी सफलताएं विफलताएं में खो जाती कितना भी धन कमाया सत्ता कमाया सौंदर्य कमाया यश कमाया लेकिन जो काम न करने से सब तुच्छ हो जाते और कुछ भी नहीं किया फिर भी ये काम किया तो उसका सब कुछ हो गया ऐसा क्या है कृष्ण ऐसा गुड प्रश्न आप ही इसका हल उत्तर दे सकते श्री कृष्ण के आगे क्या कठिनाई कृष्ण ने कहा बध इस तुम्हारे प्रश्न उत्तर के संवाद को कुछ सुनने और बोलने वाले भी भ से पावन होंगे भागवत में आता है श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्य अपने इंद्रियों के द्वारा संसार में फंसने का जो स्वभाव है उस पर विजय पाकर अनुभव में आ गए ये सुरवीर था बहादुरी है इतना कर लिया उसके न किए हुए सारे कार्य हो गए उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया सारे आने वालों के लिए उसने फिक्स डिपॉजिट कर दी पुण्य डिपॉजिट हो गया उसका कुल पवित्र हो गया उसकी जननी कृतार्थ हो गई वसुंधरा ऐसे आदमी के चरण रज से पावन मानती अपने को स्वभाव विजय शौर्य इतना ही औदव पर्याप्त है उस स्वभाव विजय के लिए जिसको जो मार्ग उचित लगे अनुकूल लगे कर सकता है उस आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार को किसी भी ज्ञान के द्वारा अपने विद्ध स्वभाव मिल लिया अपने हृदय में समता आ जाएगी क्रोध आया तभी भी देखो काम आया तो देखो लोभ आया तो देखो मौत आया तो देखो आपकी मौत नहीं होगी फिर जन्म ही नहीं होगा मौत को देखा तो वो मौत से पार हो गया देखने का अभ्यास बढ़ा दो वाहवाई आती उसको देखो वाहवाई में डूबो मत चिंता ही उसको देखो अगर चिंता में डूबोगे तो चतुराई घटेगी चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान चिंता को देखो आई है ओ, तो आई है चिंता खर्च है भले बीमारी को देखो बीमारी को भोगो मत, चिंता को भोगो मत, दुख को भोगो मत, तो सुख को भी भोगो मत। देखो देखो तो अनुभव अपने मैं का अनुभव देखने वाले का अनुभव देखने से ही हो जाता है सो जाने जा सुदेव जनाही जानत तुम ही तुम ही हो जाए प्रभु तुम्हें वही जान सकता है जिसको तुम जताते हो और तुमको जानने वाला तुम्हारा रूप हो जाता आत्मा परमात्मा ने ओरखो तो ते आत्मा परमात्मा थी छेटा दूर नहीं रहो जसो लहर तरंग पानी को पहचान ले तो फिर सागर से अलग नहीं है वो पानी से अलग थी भी नहीं मोजू पानी ने ओरखे तो ये मोजू ना कहवाए बहुत सरल है बहुत आसान है। लेकिन आदत पड़ी उल्टी इसलिए कठिन जो दारू नहीं पीते उनके लिए दारू छोड़ना सरल है लेकिन जो दारू के पक्के आदि हैं उनके लिए दारू छोड़ना कठिन हो जाता है भंगेड़ियों के लिए भांग छोड़ना कठिन हो जाता है अफिमचों के लिए अफिम छोड़ना कठिन हो जाता है लेकिन जिनको उसकी तुच्छता का पता है उनके लिए वो कोई कठिन नहीं है ऐसे जगत की तुच्छता का पता चल जाए तो जगत की आसक्ति भी कोई माना नहीं रखती आसक्ति दुख दे जे आसक्ति रड़ावे, आसक्ति जन्मों और मरणों में ले जाती है सुख के लालच और दुख का भय इससे अंतकरण मलिन होता और आसक्तियों का शिकार बनता है सुख सच्चा आने लग जाए और ज्ञान सच्चा मिल जाए तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो दुनिया हमारा क्या बिगाड़ेगी हजारों बार मौत होने के बाद भी हम अभी मौजूद हैं। लाखों करोड़ों मौत होने के बाद भी अभी हम मौजूद है तो हम नहीं मरे थे शरीर मरे थे मान्यताएं मरी थी कल्पनाएं मरी थी संबंध मरे थे हम नहीं मरे गया जन्मना ना संबंधो मरी गया, गया। और बचपन के संबंध मर गए उसको मैं जानता हूं लंदन में जो संबंध थे वो कितने बने और मर गए अमेरिका के संबंध बने और मर गए जुआनी के एक रेलवे मुसाफरी में संबंध हुए और मर गए जहाज में हुए और मर गए लेकिन उनको जानने वाला मैं नहीं मरा मैं भी हूं और ये शरीर मर जाएगा फिर भी मैं नहीं मरूंगा मेरा क्या बिगड़ेगा वह गएगा निर्भव जपे जिसकी मौत नहीं होती उसका सुमरण करो उसी का जप करो निर्भव जपे सकल भव मिटे संत कृपाते प्राणी छुटे कैसे भी करके अपने अनुभव में समत्व में स्थिति हो जाए बस चाहे ईश्वर त्वे चाहे ब्रह्मत्व चाहे आत्मत्वना मायात्व न मिथ्यात्व न प्रकृति कयापी विधया हृदय समत्व उदयात कैसे भी प्रकार से जो सदा सम है उसमें टिकना है भाष जिसकी मौत नहीं होती वो मैं हूं उसमें टिकना है जिसको दुख नहीं छूता है उस, वो मैं उसमें टिकना है जो आनंद स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है वो मैं इसमें टिकना है अभी तो हार मास के शरीर में टिके जाति पाती में टिके दुश्मन और मित्र में बटे इसीलिए हम खप रहे बहुत ऊंचा तात्विक ज्ञान है इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गोदान करने का फल लिखा है और सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया सारे तप और यज्ञ कर लिए ऐसा है सुनना मात्र टिक गए तो कहना क्या और सुनोगे सुनोगे तभी तो टिकोगे परमात्मा प्राप्ति में सभी का अधिकार ईश्वर के सुख में टिकना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है जगत के भोगों में सभी का एक जैसा अधिकार नहीं होता लेकिन सत्य सुख में सभी का अधिकार एक जैसा श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के दसवी श्लोक में कहा गीता में योगी युंजित सततात्मान रहस्य को सुख की लालच से मत करो। संसार की यचित से रहित अंतकंठ तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर मुझ आत्मा में रखा है परमात्मा अगर गिरी गुफा नहीं है तो घर का कोई एक कमरा लेकिन रोज नियत समय पर वहां बैठो। मैं कौन दुखाते सुखाते उसको जानने वाला मैं कौन प्राणायाम करो जप करो ध्यान करो फिर मैं कौन हूं प्रश्न करो उसमें डूबो फिर मन धरो दर जाए हरी ओम ये करो ध्यान वचन करने के पहले लंबे श्वास लेकर मैं भी करवाता हूं यह दो बार करके फिर ध्यान करो लो, लो गहरा ओंकार का जब बस ये हो गया दिया जलता रहे ये जो काली अगरबत्तियां आती है सिंथेटिक होती जो बजारू धूप पत्तियां आती है उसमें रबड़ पड़ता है तो, तो कार्बन पैदा करेगा सरसों के तेल का तिल के तेल का घी का दिया हो तो अच्छा है मेणबत्ती नहीं कार्बन पैदा होगा फिर लंबे सांस लिए खूब लंबा लिया और हरी ओ ठ बंद कर दू फिर गहरा सु जितना ज्यादा लेते हो लो लो लो लो हरी हो फिर गहरा श्वास लो इससे आरोग्य के कण बनेंगे और मन के दोष मिटेंगे लंबा लो और शब्द सभी धर्मों में साधना उपासना और बंदगी के काम आता है हरी रही हरे रामा हर हर महादेव यह ह और रह आपके जो सात केंद्र हैं उनके मुख्य जो मास्टर मुखिया केंद्र हैं एक स्वादिष्टान और एक आज्ञा चक्र इनको हरिओम शब्द जो मुसलमान लोक अथवा आमीन ओम को आमीन मिल लिया सिखों ने एक ओंकार लिया है वही का वही खाली संप्रदायिक चाहे मत पंथ थोड़े सिंबल अलग अलग है बाकी सभी लोग एक चीज चाहते बोले महाराज हम एक चीज नहीं चाहते मैं तो बेटा ही चाहता हूं मैं प्रमोशन चाहता हूं तीसरा बोलता है मैं शादी चाहता हूं चौथा बोलता है मैं मकान चाहता हूं पांचवा कहता है मैं तलाक चाहता छठा कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज चाहता हूं महाराज हमारी अनेक चीजें हैं चाहने की सातवा कहता है मैं शत्रु की टांग टूट जाए वो चाहता हूं और आठवा कहता है कि मैं महाराज तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं नौवा कहता है कि मैं लादीन बनना चाहता हूं दसवा कहता है मैं फलाना बनना चाहता हूं हमारी मांग अलग अलग है नहीं नहीं एक ही मांग है ये सब करके भी आप सुख ही चाहते हैं। शादी भी सुख के लिए तो तलाक भी सुख के लिए आतंकवादी बनना जो चाहता है वो भी सुख के लिए बेचारे आतंक करते सुख की चाह से और जो सज्जनता से चलते है वो भी सुख की चाह से मेरे नजर में तो कोई बुरा नहीं है सबकी चाह एक है लेकिन चाहने के साधन विपरीत विपरीत होने के बाद भी चाह सबकी एक है